राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान ने जब निषाद को मित्र कहकर संबोधित किया और पास में बैठा लिया तो स्वयं निषाद के मन से हीनता की भावना मिट गई तो अब यह प्रश्न ही कहाँ रह गया कि निषाद अस्पृश्य है शुद्ध जाति के निषाद राज को भी प्रभु मित्र कहने में संकोच नहीं करते भगवान ने उनसे कहा पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं चौदह वर्ष वन में रहूं, किसी ग्राम या नगर में न जाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे गांव में नहीं जा सकूंगा। इसके बाद केवट प्रसंग आता है कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या निषाद राज और केवट दो हैं या एक ही हैं दोनों ही के पक्ष में तर्क है। कई वाक्य ऐसे भी मिलते हैं कि दोनों दो हैं और कई वाक्य ऐसे भी हैं कि दोनों एक हैं मेरे विचार में निषाद और केवट दो व्यक्ति हैं या एक यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है पर भगवान की जो प्रक्रिया है वह दोनों मिलाकर एक ही सूत्र में सूत्र बनाती है वह प्रक्रिया क्या है भगवान जब गंगा के किनारे आकर खड़े होते हैं और केवट से कहते हैं कि मुझे पार उतार दो तो केवट ने क्या कहा केवट ने प्रभु से आड़ी ते बातें कही प्रभु को बाध्य किया केवट ने जो जो कहा प्रभु ने वैसा वैसा ही किया और अंत में केवट ने प्रभु को पार उतारा पार उतारने के बाद केवट ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया इधर प्रभु को संकोच लगा कि मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया केवट उतरी दंडवत के नाम प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दीना संसार में प्रायः जितने राज्य हैं वहाँ एक ही झगड़ा है काम करने वाले को शिकायत है कि मुझे कुछ नहीं मिलता और देने वाला समझता है कि मैंने बहुत अधिक दिया इसकी मांग ही बढ़ती जा रही है पर यहाँ अनोखी बात है भगवान ने अपना चरण अपना पद दे दिया यह सांकेतिक भाषा है उसे ब्रह्म का चरण पद मिल मिला प्रभु के चरणों से केवट ने अपने पुरखों को पार उतारा और भगवान को इसके बाद भी संकोच लगा कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया किसी ने प्रभु से पूछा आपने केवट को चरण तो दे दिया फिर यह संकोच क्यों कि आपने कुछ नहीं दिया प्रभु बोले आपने केवट की बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने तो पहले ही कहा था कि मुझे चरण की कोई आवश्यकता नहीं है आपको पार जाना हो तो आप स्वयं मुझसे चरण धोने के लिए कहिए तभी धोऊंगा। इसलिए मुझे उतराई तो देनी ही चाहिए और चरण धोवाई अलग से देनी चाहिए क्योंकि इसने कृपा करके चरण भी धो दिए चरण धोने की मांग उसकी नहीं बल्कि मेरी आवश्यकता थी यह प्रभु का शील है संकोच है कि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं दिया और श्री सीता जी ने भक्ति देवी के अंतकरण में लगा कि कुछ तो इस कीवट को देना ही चाहिए तो उन्होंने अपनी मुद्रिका बहिरंग अर्थों में वह सोने तथा मड़ी से निर्मित है और दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर राम नाम भी अंकित है भक्त के द्वारा जो सबसे बड़ी वस्तु दी जा सकती है वह भगवान का नाम ही है भक्ति देवी जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा प्रभु से बड़ा तो प्रभु का नाम ही है तो केवट को यह नाम ही दिया जाना चाहिए पर केवट बड़ा अनोखा निकला मुद्र का व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ी मूल्यवान है पर केवट ने भगवान से कहा महाराज आज मैंने क्या नहीं पा लिया मेरे जीवन में दोष दुख और दरिद्रता की जो दावाग ने जल रही थी वह बूझ गई मेरे जीवन में न दोष रह गया और न दुख और न दरिद्रता ही रह गई नाथ आज मैं काहन पावा दो दारिद दावा यहाँ केवट के मुंह से पहली बार राम राज्य की व्याख्या हुई वही राम राज्य का सूत्र है किसी ने पूछा प्रभु ने तो कुछ दिया ही नहीं तो तुम्हारी दरिद्रता कैसे दूर हो गई केवट बोला पहले मैं अपने आप को दरिद्र समझता था और दरिद्र तो अपने से बड़ों के सामने हाथ फैलाता ही रहता है श्री राम आए तो मुझे लगा कि शायद ये मुझसे कहेंगे केवट जो तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांग लो परंतु प्रभु जब गंगा के किनारे खड़े हुए और मुझसे नाव मांगने लगे कि केवट नाव ले आओ तो मैंने सोचा कि अरे मैं तो व्यर्थ ही अपने आप को दरिद्र समझता था जब सबको देने वाला मुझसे मांग रहा है तो मुझसे बड़ा भला कौन हो सकता है और जब सबको पार उतारने वाला मेरी कृपा से पार उतरेगा तो फिर मेरी दरिद्रता कहाँ रही यह बात बार बार कही गई ईश्वर ही जीव को पार करते हैं पर जब ईश्वर की ईश्वर ही केवट से पार उतारने को कहता है तो केवट को लगा प्रभो जब आपने मुझसे नाव मांग लिया तो उसी क्षण मेरी दरि, दरिद्रता समाप्त हो गई और दुख केवट बोला दुख भी मेरे जीवन में था वह भी दूर हो गया भगवान जब अयोध्या से आए और सुमंत जी जब उनसे विदा लेने लगे तो घोड़ों को रात रोते देख प्रभु के मुख पर भी विषाद की रेखा आ गई उनका वह दुख कब दूर हुआ जब उन्होंने गंगा तट पर केवट से बात की तो खूब हंसे सुन केवट के, के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा चिताई जान की लखन में वे कभी भी नहीं बहसे मिथिला में कभी नहीं बिहसे पर गंगा तट पर केवट की बात सुनकर हसे और खूब हसे खुलकर हसे केवट ने कहा प्रभो जब आप हंसने लगे तो मुझे लगा कि सबको सुख बाँटने वाला आज मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों से आनंदित हो रहा है तो यदि मैं ईश्वर को सुखी बना सकता हूँ तो मेरे जीवन में दुख कहाँ से आ सकता है और दोस्त मेरे दोस्त भी मिट गए लोग कहते थे कि निषाद के छूने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है पर भगवान ने कहा बेगी आ न हो जल्दी से जल ले आओ और चरण धोकर पार उतार दो केवट बोला प्रभो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं यह बताइए कि जो लोग पार उतरने के लिए पहले से बैठे हैं पहले उन्हें पार उतरना चाहिए या बाद में आए हुए को प्रभु ने कहा जो पहले से बैठे हैं उन्हें ही पहले उतारना चाहिए पर मेरे पहले तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है केवल बोला कृपा करके उधर दृष्टि डालिए हमारे पितर बहुत बड़ी संख्या में पार उतरने के लिए खड़े हैं पहले उनको उतार दूंगा तभी आपको उतारूंगा पद पखारी जल करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुने मुदित प्रभु लोग कहते थे कि पाप के परिणाम स्वरूप निषाद बनना पड़ता है कहते थे मैं पापी हूँ अपवित्र हूं। मुझे छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं पर जब मैंने पुरखों को भी उतार दिया और ईश्वर को भी पार उतार दिया तो क्या मेरे जीवन में कहीं दोष का लेश मात्र भी रह गया है और अब इतना सब पा लेने के बाद भी मेरे लिए क्या कुछ पाना बाकी है सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ वे बोली यह तो ठीक है कि तुम्हारे जीवन से दोष दुख और दरिद्रता दूर हो गए पर यह मुद्र का यह राम नाम तो अमूल्य है केवट ने कहा प्रभो नाम की इस मुंदरी को लेने में भी मुझे संकोच है क्यों नाम की मुंदरी तो उसे चाहिए जिसे आपके नाम का जप करना हो परंतु तो मैं तो नाम का जप नहीं कर सकूँगा आप ही मेरे नाम का जप कर लिया करें और यह मुंदरी भी अपने पास ही रखिए सचमुच ही भगवान बीच बीच में केवट के नाम का जप कर लेते हैं वे बार बार केवट का स्मरण करते हैं सामाजिक संदर्भ में उसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान श्री राम ने समाज के सबसे नीचे कहे जाने वाले व्यक्ति को भी इतना सम्मान दिया उसे इतना ऊपर उठाया कि उसके जीवन से दोष दुख और दरिद्रता दूर हो गए जो कभी सुधरना नहीं चाहते उनके पास बहुत से बहाने होते हैं उनके पास वाक्यों की कमी नहीं है वे कहते हैं श्री राम ने केवट को भले ही हृदय से लगा लिया पर न देवचरितम चरित देवताओं के आचरण का अनुगमन नहीं करना चाहिए हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान थे बड़े अच्छे साधु भी थे किसी ने कह दिया श्री राम ने तो निषाद को हृदय से लगा लिया वे बोले बाद में नहा होगा तो ये लोग निषाद को हृदय से लगाने के बाद सी राम को नहलाए बिना नहीं छोड़ते वे लोग कहेंगे ईश्वर की बात ईश्वर के साथ हम क्यों वैसा करें दूसरी ओर भरत जी की यात्रा क्या है सामाजिक संदर्भ में भगवान के इस कार्य को परिपूर्णता देने का भार भरत जी पर है श्री राम ने ईश्वर के रूप में जो कार्य किया वही कार्य भरत जी भी करके भगवान राम के द्वारा किए हुए कार्य को सामाजिक मान्यता दिला देते हैं भरत जी की यात्रा शुरू होती है वे भी सिंगवेरपुर पहुँचे निषाद राज ने सुना पर उनका दैन्य तथा दोष कितने मिट चुके हैं इतना बड़ा सम्राट सेना लेकर आ रहा है निषाद के मन में भय होना चाहिए था चालू मैं भी चलकर कर मैं भी चल भरत जी का स्वागत करूं, पर निषाद राज अपने गांव के लोगों को बुलाकर कहते हैं युद्ध के बाजे बजाओ हम भरत से युद्ध करेंगे जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने देंगे सन लोह भरत सन लेतन सूर सर उतर न देऊ भरत जी श्री राम के भाई व राजा हैं इस क्षणिक देह से श्री राम का कार्य करते हुए गंगा जी के तट पर युद्ध में उनके हाथों इस नीच सेवक की मृत्यु यह तो बड़े भाग्य की बात है समर मरण पुनसुर राम।, राम काज छन भंगु सरीरा भरत भाई नृपु मैं जननी चो बड़े भाग यस पाई मीचो बोला मैं स्वामी की कार्य हेतु रण में युद्ध करूंगा और श्री राम के निमित्त प्राण देकर सभी लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है स्वामी का हो रन रे दस हो भुवन दस चारे तज प्राण रघुनाथ निहो रे दो हाथ मुद मोदक मोरेम यह दिव्य ओजस्वी भाव जिसे मृत्यु का रंच मात्र भी भय नहीं है जिसे राजा का कोई आतंक नहीं है जिसमें कोई प्रलोभन नहीं है निषाद ऐसा मुक्त हो चुका है भगवान राम के स्पर्श से बिल्कुल बदल चुका है गोस्वामी जी ने दोनों मान्यताओं का अंतर भी दिखाया है निषाद राज जिस समय युद्ध की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें छीख आ गई किसी वृद्ध ने कहा युद्ध नहीं होने वाला है निषाद बोले ठीक है तो हम पहले भरत को परखेंगे निषाद राज भरत जी के सामने जाते हैं निषाद ने गुरु वशिष्ठ को देखा और उन्हें दूर से प्रणाम किया इस संदर्भ में जो प्रचलित धारणा थी निषाद राज का आचरण उसी के अनुकूल था और गुरु वशिष्ठ ने यह सोचकर कि यह भगवान राम का प्रिय है उसे आशीर्वाद दिया वशिष्ठ जी के अंतकरण में भी उदारता की वृत्ति है और वे उदारता से आशीर्वाद देते हैं पर उससे आगे नहीं बढ़ते अब भगवान राम ने रामराज्य की स्थापना की जो यात्रा प्रारंभ की थी उसे परिपूर्णता प्रदान करने की भूमिका भरत जी की है आशीर्वाद देने के बाद गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को समझाते हुए कहा इनका नाम गुह है यह जाति के निषाद हैं और ये तुम्हारे श्री राम के मित्र हैं प्रिय दीन यर तहे बुझाए मुनिषा भरत जी ने न जाति का शब्द सुना और न नाम का गोस्वामी जी कहते हैं तीनों में दो को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया पर श्री राम का मित्र है इतना सुनते ही भरत जी जो देश के सम्राट हैं रथ से उतरकर कर निषाद की ओर दौड़े राम सखा सुंदन त्यागा चले उतरियमगत अनुरागा उन्हें दंडवत करते देखकर कर भरत जी ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया उन्हें ऐसा लगा मानो वे लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर मिल रहे हों करत दंडवत लाए देख लखन सेमन हृदय समाय इसके बाद भरत जी ने निषाद राज से पूछा कहिए कुशल हसे है ना निषाद राज जी बोले महाराज यह पूछना क्या बाकी है क्यों बोले जिसको देखकर आप रस का परित्याग कर दें उसकी स्थिति क्या होगी निषाज राज ने यही शब्द कहे कहा महाराज पुराना मेरा परिचय अलग था क्या मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुचाली माना जाता था समाज ने हम लोगों को यही उपाधि दे रखी थी मैं लोक और वेद दोनों से हर तरह से बाहर था परंतु अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं जब से भगवान श्री राम ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का आभूषण हो गया हूँ कपटी कायर कुमति कुजाती लोक बेद बााहिर सब भाती राम कीन आपन की ने भयो भुवन भूषण तबही ते राम का मित्र होने के बाद से मैं संसार का आभूषण हो गया तभी तो आप रथ से उतरकर मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए भरत जी भाव विवल हो गए और अयोध्या के नागरिक भी उत्साह में भरकर कर निषाद प्रशंसा करते हुए कहने लगे जीवन का लाभ तो उन्होंने ही पाया है जिन्हें श्री राम भद्र ने भुजाओं में बांधकर कर हृदय से लगाया है जिने श्री भरत ने हृदय से लगाया है उन्हें हम सभी हर व्यक्ति हृदय से लगा ले माताओं को प्रणाम किया तो उन्होंने भी उन्हें लक्ष्मण के रूप में ही देखा कहा त्यू राम भद्र भरी बाहू जान लखन समे लाख भरी साम भरत जी के साथ ही अयोध्या के नर नारियों ने भी उन्हें लक्ष्मण जी के रूप में देखा इस यात्रा का मूल अभिप्राय यह है कि इसमें रामराज्य के सारे पक्ष हैं आध्यात्मिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष व्यावहारिक पक्ष में श्री राम की इस यात्रा में महामुनियों से मिलन है और उसी की पराकाष्ठा चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ और निषाद का मिलन है दूसरी ओर यह यात्रा आध्यात्मिक साधना की भी यात्रा है इस यात्रा में चित्रकूट की भूमि पर जीव और ब्रह्म की एकता का अद्वितीय मिलन होता है और दोनों ही दृष्टियों से यह परिपूर्णता संपन्न होने पर राम राज्य की स्थापना होती है श्री भरत ने इस यात्रा में राम राज्य का जो चित्र प्रस्तुत किया और चित्रकूट में जिसकी अंतिम परिणति हुई आगे हम उसी की चर्चा करेंगे